प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा ऐसा लगता है कि धन साधना में विक्षेप करता है इसे बिना कष्ट छोड़ने का उपाय क्या है समाधान विक्षेप में हेतु धन ही है यह बात आवश्यक नहीं है किसी को ऐसा भी लग सकता है कि धन का अभाव विक्षेप करता है यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार का पालन करना भी आपका कर्तव्य है ऐसे में आपको धन की आवश्यकता होगी ही और उसके अर्जन के उपाय को भी भजन समझना पड़ेगा उसे भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा कि भगवान ने हमको यह सेवा दे रखी है अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च हमारा तो परमेश्वर से संबंध है इस प्रकार आप चिंतन करेंगे तो धन आपके विक्षेप में हेतु नहीं बनेगा बल्कि धन के अभाव में कर्तव्य से विमुख होना भी आपके विक्षेप में हेतु बन जाएगा जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी साधना में विक्षेप का हेतु बन जाती है हाँ यदि आपका परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है आपने केवल मोह से या लोभ से धन को पकड़ रखा है तो आपको उसे छोड़ना ही चाहिए आपको विचार करना चाहिए कि जितना हमारी साधना में कम से कम आवश्यक है उतने ही धन की अनिवार्यता है उससे ज़्यादा धन की अपेक्षा क्यों रखें परमात्मा के प्रति साधक का विश्वास दृढ़ होना चाहिए जो परमात्मा बालक के उत्पन्न होने से पहले माता के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देता है उसको बालक की जीवन रक्षा के प्रति कितनी चिंता है वह हमको भूखा कैसे रहने देगा यदि किसी प्रकार भोजन नहीं मिलेगा और शरीर छूट भी जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा यह शरीर तो एक दिन छूटना ही है इसलिए इसकी चिंता मुझे क्यों करनी है ऐसा विचार यदि दृढ़ हो जाए तो धन छोड़ना सहज हो जाता है जिज्ञासा प्रणव को आधार बनाकर जो साधन किया जाता है उसको उपासना कोटि में रखा जाए या ज्ञान कोटि में समाधान प्रणव को आधार बनाकर आप उपासना भी कर सकते हैं और विचार भी भावनात्मक प्रक्रिया बनती है तो उपासना की कोटि में होगी उसे ब्रह्मोपासना भी कहते हैं प्रणों का आधार लेकर जो विचारात्मक शोधन आदि प्रक्रिया है वह ज्ञान की कोटि में आएगी जिज्ञासा शास्त्रों में कामनाओं को दबाने की बात आती है पर आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं इच्छाओं को दबाने से बीमारी हो सकती है ऐसे में क्या करना चाहिए समाधान कामनाओं को दबाने से बीमारी हो जाती है यह आजकल के मनोविज्ञान की धारणा है कामनाओं को दबाने का तात्पर्य समझना चाहिए आप उन्हें ऐसे ही दबा नहीं सकेंगे उसकी एक विधि है उन्हें धीरे धीरे उखाड़ने की प्रक्रिया है जैसे आप ध्यान में बैठे हैं और कोई वृत्ति मन में आ जाए तो उसे हटाने के लिए दूसरी वृत्ति लानी चाहिए जो शास्त्री हो इस प्रकार उसे दबाना भी नहीं पड़ेगा और उसका मार्ग बदल जाएगा जब कोई वृत्ति इच्छा के रूप में बार बार उठे तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए उस इच्छित वस्तु में दोष देखकर कर वहां से वृत्ति को हटाकर अन्य जगह लगाना चाहिए तब धीरे धीरे वह कामना शांत हो जाएगी एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि कामनाओं का शवन भोग के द्वारा नहीं हो सकता भोग से तो कामना और भी बढ़ जाएगी न जातु कामह कामान उपभोगे साम्यति हविशा कृष्ण वर्त वर्तमेव भूज एवा भी वर्धते भागवत जैसा आज का मनोविज्ञान कहता है कि यदि किसी वस्तु की इच्छा है तो उससे पहले उसका उपभोग कर लो उसके पश्चात दूसरा कार्य करो यह धारणा बिल्कुल गलत है